महाभारत आश्वेधि पर पंचसति तमोध्याय अर्जुन का प्राग प्राग्ज्योतिषपुर के राजा वद्रदत्त के साथ युद्ध विचरण वय सम्पन्नवाच प्राग्योतिषमताचर स ऐदत्तामजस्त्र कर्क सौह तो पांडपुत्र विषयानमुपागतम युधे भरत श्रेष्ठ भज्रदत्तोम ही पति वैष्व पांडे कहते हैं जाए तदनंतर वह उत्तम अश्व ज्योतिषपुर के पास पहुंचकर विचरने लगा वहां भगदत्त का पुत्र भद्रदत्त राज्य करता था जो युद्ध में बड़ा ही कठोर था पर जब से पता लगा कि पांडुपुत्र युधिष्ठिर का अश्व मेरे राज्य की सीमा में आ गया है तब राजा बज्रदत्त नगर से बाहर निकला और युद्ध के लिए तैयार हो गया सो सोभिन भगधत्त सुतो नृप अश्व तम मुखो नगराभिमुख नगर से निकलकर कर भगदत कुमार राजा बज्रदत्त ने अपनी ओर आते हुए घोड़े को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे साथ लेकर वह नगर की ओर चला तमालक्ष महाबाहू कुरुणाम वृषभस्तदाम गांडी भिक्षि सहसता समुपाद्रवत उसको ऐसा करते देख कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन ने गांडीव धनुष पर टंकार देते हुए वे सहसता पूर्वक उस पर धावा किया तथो गांडी वनुक्त नृपज तम वीर ततः पार्थ मुकाद्रवत पुनः प्रभिश्य नगर दस तृपोत्तम आरुह्य नागप्रवरम निर्जय कर्कश गाँडीधनि से छूटे हुए भाणु के प्रहार से व्याकुल हो वीर राजा वज्रदत्त ने उस घोड़े को तो छोड़ दिया और स्वयं पुनः नगर में प्रवेश करके कवच आदि से सुसज्जित हो एक श्रेष्ठ गजराज पर चढ़कर वह रण नरेश युद्ध के लिए बाहर निकला आते ही उसने पार्थ पर धावा बोल दिया पांडुरेण आतपत्र ध्यमाण मृन दो च महारथ ततः पार्थम समाध्य पाण्डवाण महारथम आहयान मोहा चयुगे उसने मस्तक पर श्वेत छत्र धारण कर रखा था सेवक श्वेत चवर डुला रहे थे पांडव महारथी पार्थ के पास पहुँच उस महारथी नरेश ने बाल चापल्य और मूर्खता के कारण उन्हें युद्ध के लिए ललकारा सवारपख्यम प्रभिन्न करता मुखम प्रेसया महासंक्रुद्ध श्वेता स्व प्रति पार्थिव क्रोध में भरे हुए राजा वज्रदत्त ने श्वेतवाहन अर्जुन की ओर अपने पर्वताकार विशालकाय गजराज को जिसके गंडस्थल से मध की धारा बह रही थी बढ़ाया विक्रतम महामेघम परवारण वारण शास्त्र भद्दल संख्य विभिथम युद्ध दुर्म वह महान मेघ के समान मद की वर्षा करता था शत्रु पक्ष के हाथियों को रोकने में समर्थ था उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार युद्ध के लिए तैयार किया गया था वह स्वामी के अधीन रहने वाला और युद्ध में दुर्धर्त था प्रचोद्यम स राज महाब तथा अंकुशेन विभुवा उत्पत्ति विभुव उत्पत्तिष्यम भरम व भद्रदत्त जब अंकुश से मारकर उस महाबली हाथी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तब वह इस तरह आगे की ओर झपटा वह आकाश में उड़ जाएगा थमापतन सं क्रो राजन भूमिगतम योधया मास भारत राजन भरत नंदन उसे इस प्रकार आक्रमण करते देख अर्जुन कुपित हो उठे वे पृथ्वी पर स्थित होते हुए भी हाथी पर चढ़े हुए भद्रदत्त के साथ युद्ध करने लगे वज्रदत्त क्रुद्धो मुमोहचासधनंजय तोमरा अग्निशंकाशान थलभानि विवेगीय वज्रदत्त ने कुपित होकर तुरंत ही अर्जुन पर अग्नि के समान प्रज्वलित तोमर चलाए जो वेग से उड़ने वाले पतंगों के समान जान पड़ते थे अर्जुन तान स्थान समाप्ता प्रभु दिवधा त्रिधा चेदे वा वे तोमर अभी पास भी नहीं आने पाए थे कि अर्जुन ने गांडीव धनुष द्वारा छोड़े गए आकाशचारी बाणों द्वारा आकाश में ही एक एक तोमर के दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले सहताम दृष्टवा तथा चिन्ना तोमराहन्न भगदत्त पांडव प्रति इस प्रकार उन तोमरों के तुकड़े तुकड़े हुए देख भगदत्त के पुत्र ने पांडुनंदन अर्जुन पर शीघ्रता पूर्वक लगातार बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तथोर्जुन तूर्णतरम रुक्म पुनखान जिम्भा प्रेसियामाथ संक्रुद्धो भगदत्तात्मज प्रति सतैर्विदो महातेजा भद्रदत्तो महामृदृता पपाहतोहझहा तब कुपित हुए अर्जुन ने तुरंत ही सोने के पंखों से युक्त सीधे जाने वाले बाण भद्रदत्त पर चलाए उन बाणों से अत्यंत आहत और घायल होकर उस महासमर में महातेजस्वी भद्रदत्त हाथी की पीड़ से पृथ्वी पर गिर पड़ा परंतु इतने पर भी वह बेहोश नहीं हुआ ततः स पुनरारूह्य वाहरण प्रवरम रण अभ्यग्रह पेशया मास विजय प्रति तदनंतर भज्ररत्न ने पुनः उस श्रेष्ठ गजराज पर आरु आरूढ़ हो रथ भूमि में बिना किसी घबराहट के रणभूमि में बिना किसी घबराहट के विजय की अभिलाषा रखकर अर्जुन के ओर उस हाथी को बढ़ाया तस्में बाणा ज्येषुर्मुक्ता प्रेसियामा सक्रोज्वल्ज्वलनोपमान यद एक अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने उस हाथी के ऊपर केचुल से निकले हुए सर्पों के समान भयंकर तथा प्रज्वलित अग्नि के तुल्य तेजस्वी भाणु का प्रहार किया विद्धो महानागो विस्तृव रुद्रम्भ गैरिकातवाम्बोद्री बहुप्रस्रवण तदा उन बाणों से घायल होकर वह महानाग खून की धारा बहाने लगा उस समय वह गेरु मित्र जल की धारा बहाने वाले अनेक झरनों से युक्त पर्वत के समान जान पड़ता था इस श्री महाभारत अश्विहि की परमढ़ि अनुगीता परमि बज्रदत्त युद्धे पंच इस प्रकार से महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में अर्जुन का वज्रदत्त के साथ युद्ध विषयक पचहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ